देवी भागवत द्वितीय दुतिस्कंद राजा परीक्षित कहते हैं रुरु अपनी भावी पत्नी प्रमोदवरा के वियोग से दुखी होकर यों विलाप कर रहे थे इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा देवदूत ने कहा ब्राह्मण देवता तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी यह सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी इसकी आयु के वर्ष व्यतीत हो चुके हैं विवाह होने के पूर्व ही यह मर गई तुम किसी दूसरे सुंदरी स्त्री के साथ विवाह कर लो अरे प्रचंड मूर्ख रोते हो क्यों अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा रू बोले देवदूत यह जीवित हो अथवा न हो किंतु यह निश्चय है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। मुझे मर जाना ही पसंद है राजा परीक्षित कहते हैं मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्यवचन कहे दिजवर तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके हैं तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र प्रमोदवरा को जिला सकते हो रू बोली मैंने संदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ आज मेरी यह प्राण प्रिया पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे उसी समय विश्वा मुनि विमान पर बैठकर कर वहाँ पधारे वे विश्वा वसु के राजा थे अपनी पुत्री प्रमोधवरा का निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था फिर विश्वा और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे यह वचन कहा धर्मराज यह रुरु की पत्नी और विश्वा की कन्या है इसका नाम प्रमोदरा है सभी सर्प अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं धर्मराज रुरु इसके लिए प्राण देने को तैयार है अतः उनकी आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुनः जीवित हो जाए रुरु के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है धर्मराज ने कहा देवदूत यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो ध्रुव के पास जाओ और उसकी आधु आधी आयु से कन्या को जीवित कर दो राजा परीक्षित कहते हैं इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और प्रमोधवरा को जीवित करके उसी क्षण रुरु को सौंप दिया तदनंतर शुभ मुहूर्त आने पर रुरु और प्रमोधवरा का विधिपूर्वक विवाह भी हो गया जो उपाय करने से वह मरी हुई भी कन्या पुनः जीवित हो गई इसलिए शास्त्र की यह सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए प्राण की रक्षा के लिए मणि मंत्र और औषधि का विधिपूर्वक उपयोग करना उचित है